मचंद्रा नम ओ नम परमंसा स्वादितकमलिन्मकर भक्तन मान संय ंद्रा बागीशायस्य वदने ली च वक्षसी यस्य ये हृदय संवि तम ऋषिहमह भजे विश्वसर्ग विसर्गानलक्षण लक्षणाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत् प्रहलाद नारद पराशरपुंडीकशुसौनकाल जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यागवता वाचा कल्पकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री सीता श्रीरामंदार्य मध्य अस्मदाचार्यपर्यतापरंपरा नमो गोभ्य श्रीमतीभ्यौरभे च नमो ब्रह्मसुताभ्य पव्यो नमो नमः नम वरमा रामा मंगलाना चौ वंदे वाणीनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासिण या न पश्य सिद्धा पश्चर श्री सीताुणग्राम पुण्यहिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीस्वीश्वर ल भीषितम कहत तो भिन्न न भिन्न बंदौ सीतारामुपद दिन ही परम प्रिय किन्न बंदौ तुलसी के चरण दिन किन् जगताज तल समुद्रभरत लप्यो कृप्यो सप्त जहाज भक्त भक्ति भगवंत चतुर गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश विघ् अनेक गुरु पद कंज कृपा नर रूप हरि महामोहतम कुंज जा सुवचन रवि कर कुंदु समेह कुमारण करुणा आयन जान परमेह करहु कृपा मरदनमयन प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन या सुदय आगार वसई राम सरचापर श्रीराम जय जनी गौ माता अखिल की जय श्री सूरश्याम गोधाम जय श्री पत्मेड़ा गोधाम जय श्री गड़खोर गोधाम जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय पूर्णामता माता की श्री चौरासी को सृजमंडलधाम की जय, श्री मदराम चरित्र मानक की है गोस्वामी श्री तुलसीदासाई महाराज की है जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलूकदासाई महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासी की श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जय जय जय श्रीरा भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्म भारतवर्ष की धरा पर साक्षात भगवत स्वरूप ब्रजभूमि में श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन ज्ञान गुदरी वंशीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में आचार्यों की गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में चातुर्मास चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में श्री राम मानस जी के माध्यम से हम लोगों को सत्संग प्राप्त हो रहा है और प्रातःकाल श्री गौरांग लीला का मंगलमय दर्शन और श्रवण का लाभ हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है कितनी अद्भुत श्रीमन महाप्रभु जी की लीला हो रही है आज श्री नित्यानंद प्रभु का और महाप्रभु का मिलन नवद्वीप धाम में अद्भुत मिलन का जो क्षण था वो अद्भुत था ये भगवान के शेष हैं ये भगवान के शेष हैं इसलिए भगवान कभी इन्हें नहीं छोड़ते तो ये कभी भगवान को नहीं छोड़ते निरंतर ये भगवान की सनिधि में रहते हैं और जीवों के आचार्य हैं समस्त जीवों के आचार्य हैं इसलिए श्री रामावतार में श्री रामानुज की कृपा के बिना श्री रघुनाथ जी का प्रेम प्राप्त होना कठिन है दुर्लभ है श्री कृष्णावतार में श्री बलभद्र महाप्रभु की कृपा के बिना श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अत्यंत कठिन है ठीक इसी प्रकार श्री गौरहरी अवतार में श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में दिव्य प्रेम श्रीपाद नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के बिना अत्यंत दुर्लभ आगे आप आग चरित्र में देखेंगे कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने जब प्रथम दर्शन किया श्री नित्यानंद जी का तो उन्होंने चोर चोर कहकर के उनको आवेशित हो गए कि तुम मेरे मिले बिना गौर हरि की यह कृपा तुमने प्राप्त की यह चोरी है कि गौरांग महाप्रभु के चरण कमल में जो प्रीति है प्रेम है उसका प्रदान करने वाले श्री नित्यानंद प्रभु हैं। उनकी कृपा के बिना श्री गौर तत्व का प्रकाश किसी के भी चित्र में संभव नहीं है अब वस्तुतः लीला का क्रम अब दोनों भैया आ गए अब कैसी कैसी सुंदर लीलाएं होंगी हम लोग दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे कृतार्थ करेंगे श्रीमन महाप्रभु जी के संबंध में उनके अवतार काल में भी अनेक बड़े बड़े महानुभावों को संदेह हुआ कि ये नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण है या नहीं आज ही देखा नंद नंदनाचार्य नंद जी भी ये कैसे हैं और इसी भाव से उन्होंने श्री नित्यानंद जी को अपने घर में छुपने के लिए कह दिया लेकिन महाप्रभु जी तो पहुंच गए और सामने जो कुछ उनका संदेह था वो समाप्त तो हो गया यही कारण है कि भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभाजी ने संपूर्ण संदेहों को निर्मूल करते हुए छप्पे छंद में एक बात कही है पूरा छप्पे नहीं बोलेंगे अवतार विदित पूरब मही अवतार विदित विदित माने प्रसिद्ध कहाँ प्रसिद्ध वेद में प्रसिद्ध पुराण में प्रसिद्ध स्मृति में प्रसिद्ध महाभारत में प्रसिद्ध सर्वत्र प्रसिद्ध संतों की वाणियों में प्रसिद्ध जगत विदित अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देही श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशि करी तो अवतार विदित पूर्व में ही भारतवर्ष के पूर्वी भाग में यह भगवान का अभिनव अवतार हुआ इस बात को कहकर श्री नागाजी ने जो लोग संदेह करते थे उस समय भी करते थे और आज भी कुछ ऐसे हतभाग्य हैं जो तो संदेह करते हैं उन सब के शंका को निर्मूल कर दिया संकीर्तन ईक करुणा करुणावतर महाप्रभु जी प्रकट न होते तो हम लोग नाम क्या है नाम संकीर्तन क्या है इसको कैसे समझते आहा, बड़ी कृपा है बहुत ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कहाँ तक हो गया था जो श्री रामचरित की कथा चल रही है नित्य पांच दोहा श्री रामचरित के हम लोग बोलते हैं, बालकांड में 115 में दोहे तक हो चुका है उसके आगे आज पांच दोहा नहीं अगुन नहीं नहीं कछुेरा पुरा दुरे अगुण अरूप अलह अजोई भगत प्रेम सगुन जो जो रही सगुण जल पल विमोह कहो प्रसन्न राम प्रकाश निधि प्रगट पराबरनाथ रघुकुल मई मन स्वासुई कही शिवनाय ब्रह्म नहीं समुझ ज्ञानी प्रभु परमो यथा भगन धन पढ़ निहान एक सचे सब परम प्रकाशक जोई, जो रामनाध्रपतियों जगत प्रकाश प्रकाश प्रम माया सजत सीपमु भाष दिने य भानुरबारी जदपिवृषा काल सुई भ्रमन सकू यही विधि जगहरिया कोई जा जा कोई जा सुख के पाले पावा सुन पाला हनुमानी गमयत का गणपति भगवान काशी मरत जन्म अवलोकी की कोई प्रभु मो तरा नाम नर रज कर प्रभु पद कमल दही जोर पं करू पान बोली गिरुजा वचन वर मनु प्रेम सिर पर हाथ रखता रखते ही भंकर भगवान शंकर कीरा तुम्हारे सुधि में लीता हूं मेरा नाम ओ उम ही प्रशंस कुनी बोले कृपा सुन शुभ कथा भवानिया भक्त रामचरित माय सिम कहा सुंद ब सुना विहग नायक गौर तो भगवाना तो उदार तो कर सकते थे लेकिन आगे बताओ सुनुरा अवतार परम सुंदर अग्निरा नहीं काटना चाहिए हरि तथा रूप बन साम मैं जमती अनुसार तो पला राम जय राम, दी राम। तो खा हो गया महर्षि श्री याग्ञवल और श्री भरद्वाजी के संवाद में कौन भग जायेगा सर्वप्रथम शिव चरित्र का वर्णन किया गया और तो तो शिव चरित्र में सुनते ही भगवान बड़ी जोर ऐसी हंसते चरित्र आप भी बड़े भोले हैं पागल के पीछे दौड़ गये बताइए वो तो पागल है सती चरित्र का वर्णन किया गया पति ने जब से साफ दिया है तब से उनका और सती किस, किस प्रकार से उन्होंने उनका दिया हुआ वरदान कहीं सत्य होता है क्या? योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया ऐसे ही है? और सती मरक हरिसन बर महा जन्म जनम, जनम शिव शिव पद बातों में फंसा लिया उसको भगवान शिव के चरण मांगा हो जाओगे जिस पर हरिसन बर मांगा इसका मतलब है तो शिवपद अनुराग देने की सामर्थ्य श्री हरि में ही है इसलिए श्री हरि से शिवपद अनुराग मांगा हाथ तो ठंडा था ठीक इसी प्रकार में तो श्री हरिपद अनुराग देने की सामर्थ्य शिव जी में है इसलिए शिव जी ऐसी जब कभी मांगो तो भगवान के चरणों में प्रेम ही मांगना चाहिए सिर्फ वो तो प्रसन्नता पूर्वक देते हैं और भगवान के प्रेम भक्ति को छोड़कर शिव जी ऐसी और कुछ मांग लिया तो आज तो दे तो, देते हैं। पर, पर तो देते हैं पर साह करके देते हैं गुस्सा के देते है और फिर उस का मंगल नहीं होता अमंगल ही जिस जिसको शंकर जी ने दिया भगवान की भक्ति के अतिरिक्त बोले सबका विनाश सिर पर हाथ रखता इसलिए शिव जी ऐसी मांगो तो भगवत चरणार में प्रेम ही मांगना भगवान शंकर के धतूर के फूल में छिप गए थे फूल तो और जी के स्त्री अंग के वर्ण का ही होता है जो अंतिम तो प्रार्थना होती है वो स्वीकार होती है।, है, भगवान बोले अंतिम क्षण तो में जो संकल्प किया जाता तो है वह तो पूर्ण होता है उस संकल्प तो की पूर्ति हुई होते ही कारण हिमगिरि ग्रह जायी जन्मी पार्वती लाखों नील कमल वही भारतीय पराम्बा उससे जितनी मूलक प्रकृति श्री सती देगी, पुर् भतूर वही हिमालय नंदनी भगवान ने कहा दुष्टों को थोड़ा श्री पार्वती के रूप समझ कर दिया करो ऐसा मत दो कि आपको संकट पड़ जाए शंकर जी हंसने लगे बोले श्रीमती देवी, देवी तो भागवत तो में इस बार पारायण में हमने विशेष दरबार में तो जो आया हम तत्काल मत कि कारका सुर का वध कैसे हो इसके लिए संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के साथ बहुत आपने वर देकर उसको इतना उद्धत उदंड बना दिया है कि किसी की नहीं मानता किसी को नहीं मानता और किसी की नहीं मानता सबकी हालत खराब है शिव जी का पुत्र हो और वो भी केवल छह दिन का हो तब उस छह दिन के बालक से ऐसी हाथ रखता और वो भी शिव के शुक्र से उत्पन्न होना चाहिए भगवान शंकर के तो शिवजी का विवाह उनके फूल में छिप गए थे लेकिन शिवजी का विवाह तो हो पर शिवजी के अमोघ तेज को धारण करने की सामर्थ्य किसकी इसलिए भगवान शिव की जो शक्ति है पराशक्ति है जो शिव से सर्वथा अभिनयी है वे अवतरित हों तो वे ही भगवान शिव के अमोघ भगवती पराम्बा हमारी पुत्री बने इस भाव से सब तपस्या करो ब्रह्मदास जी की वाणी तो संपूर्ण देवी देवता हिमालय में कठोर तप करने लगे और उसमें पर्वतराज हिमालय भी अपनी पत्नी के से कठोर तप करने लगे पर पराम्बा भगवती ने कहा कि सब देवताओं की आराधना से तो संतुष्ट हूँ पर मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने के योग्य तप किसी का नहीं है मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त करने का तप केवल पर्वतराज हिमालय का है इसलिए मैं हिमालय नंदनी के रूप में अवतरित होंगी ऐसा आकाशवाणी के द्वारा कहा गया और भगवती पार्वती जी का जन्म गोस्वामी जी कहते हैं जबते उमा शैल जाई सकल सिद्धि संपत्ति पर विश्वास जब से पराम्बा भगवती ने वहाँ अवतार ग्रहण किया तब से संपूर्ण सिद्धियाँ संपूर्ण संपत्ति हिमालय पर छा गई उस व्याकुलता वो व्याकुलता ही और क्या हो गया बोले तो इतनी शोभा हिमालय की बढ़ गयी तो के ऋषियों ने मुनियों ने अपनी आराधना उपासना के अत्यंत योग्य उसे मानकर धरती के भूमंडल के प्राय सभी ऋषियों ने यत्र तत्र सर्वत्र हिमालय में अपने निवास स्थान बना लिए अपने तपोवन बना लिए और इसका प्रमाण आज ही उपलब्ध होता है संपूर्ण उत्तराखण्ड ऋषियों की भूमि है यह बात आप उत्तराखण्ड में विचरण तो कीजिए जैसे हमारे ब्रज में छोटा सा छोटा गांव भगवान की किसी किसी लीला से प्रति आकर्षित भी इससे ही समझ लो मतलब हमारा परासोली गांव है यहाँ सूर श्याम घोशाला है खाने पीने के समय उसका एक नाम महमदपुर भी है वाँ तो वाँ हमने हम तो यही समझते हैं की मोहम्मद मुसलमानी काल में ये नाम पड़ गया होगा ये भी भगवान ग्राम होगा कहते थे अंत में घूम फिर के वही बात मानी तो पराशर महर्षि की तपस्थरी होने से पारा सोली है पराशर की निवास स्थली है और पराशर महर्षि की निवास स्थली के साथ ही साथ भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की जन्मस्थली है क्योंकि यमुनाष्टक में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ध्रुव परा सराभीष्ट दे यमुना जी के लिए बोले हैं ध्रुव परासराभीष्ट देमुना जी आपने ब्रज में ध्रुव जी को अभीष्ट की प्राप्ति कराई और आपने ब्रज में पराशर ऋषि को अभीष्ट की प्राप्ति कराई तो बल्लभाचार्य जी के यमुनाशक् की पंक्ति के अनुसार ब्यास जी का जन्म भी ब्रज का ही है वैसे काल्पी गांव जो है वो भगवान व्यास जी की जन्मभूमि के रूप में माना जाता है हम उसको अमान्य नहीं करते वह भी है लेकिन बल्लभाचार्य जी ने कहा है तो सारस्वत कल्प के अनुसार भले ही इस वर्तमान से इस कल्प में व्यास जी के अवतार की स्थली काल हो लेकिन सारस्वत कल्प के अनुसार भगवान व्यास जी की प्राकृत्य स्थली परासोली गांव बोले वहां यमुना जी होना बहुत जरूरी है क्योंकि यमुना जी के द्वीप में जन्म हुआ तो दई हुए तो झाजी वहां द्वीप भी है यमुनाम तो गांव वहां से यमुना जी की धारा निकलती थी तो उधर यमुना जी और इधर यमुना जी और बीच में द्वीप हो गया तो वो द्वीप कृष्ण द्वीप शब्द भी वहाँ फलित होता हुआ दिखाई पड़ता है तो ऐसा वर्णन है तो परासोली पराशर महर्षि की तपस्थली होने से परासोली अथवा पलाश बन होने से पलाश अवली परासोली अब महम्मदपुर तो हमने प्रभुचन में कह दिया परासोली गांव में कि महमदपुर तो शायद मुसलमानी काल में पड़ गए हो नाम इसलिए अब परासौली ही बोलना चाहिए यद्यपि सरकारी कागजों में अब परासौली ही हो गया है तो गांव के बड़े बूढ़े एक ब्रजवासी बोले पूरन भगत जी बाबा एक बात कहू हाँ कहो भगत जी बोलो बड़े बूढ़े ब्रिजवासी ब्राह्मण है एकदम सूदे सादे जो मुह पे आई से कह गई बुरी लगे सबल बाबा एक बार कह दू कहा के तो पतों ना अब तो ब्रिज भाषा बदल गई है पुराने बड़े बूढ़े बैयर है जो ओढ़े काये बाते अहमद मोहम्मद कहे क्या कहे मोहम्मद ए मोहम्मद है उठा लिया आप समझ रहे भाषा नहीं समझ रहे माने माताएं जो चूनरी ओढ़ती हैं, उसको पुरानी ब्रजभाषा में महमद करते हैं तो ठाकुर जी रास में अंतरधान भये और जब प्रगट भये पुनः तो अपनी अपनी ओढ़ीर बिछाए बिछाए के पूर दियो महबदनते पूर दियो ऊंचो व्यासपीठ बनाए दियो याते तो या, या गांव को नाम परो महमदपुर और आप मुसलमानी नाम बताए रहे मैंने के भैया भगत जी कान पकड़े अब मैं ना कहूँगा कहो करूं। ब्रज के प्रत्येक गांव भगवान की लीला से संबद्ध हैं प्रत्येक गांव ऐसे ही आप हिमालय में जाएंगे तो प्रत्येक गांव में कोई न कोई देवता है और प्रत्येक गांव में कोई न कोई ऋषि है भले ही लोक भाषा में उसका नाम अपभ्रंश हो गया हो लेकिन संपूर्ण उत्तराखंड ऋषि महर्षियों की तपस्थली है भगवती पार्वती के प्राकट्य से इतनी शोभा हिमालय की बढ़ गई कि संपूर्ण ऋषि मुनि महर्षियों ने अपने तप के योग्य उस स्थल को स्वीकार किया चुना और सबने अपने अपने आश्रम वहाँ स्थापित किए और ऋतु ऋतु का विचार छोड़ करके अमुक ऋतु में अमुक वृक्ष में अमुक ही फल होगा अमुक ही पुष्प होगा ये मर्यादा है पर भगवती परांभा मूलक प्रकृति आद्या प्रकृति जब प्रकट वही तो प्रकृति इतनी प्रसन्न है कि वह काल की मर्यादा को छोड़कर के सब वृक्ष और सब पुष्प बिना ऋतु के ही सब फल फूल दे रहे हैं सबकी बड़ी सुंदर शोभा हो रही है मणिया ऐसे ही पर्वत के शिखरों पर प्रकट हो रही हैं कोई आओ उठा ले जाओ बीन ले जाओ ऐसी स्थिति हो गई है सभी नदियों में अत्यंत पवित्र जल बहने लग गया पशु पक्षी भवरे सब सुखी हो गए सभी प्राणी सुखी हो गए प्राणियों का स्वाभाविक वैर समाप्त हो गया और सबका हिमालय के प्रति बड़ा अनुराग बढ़ गया अब ये तो सब गोस्वामी जी निरूपण कर ही रहे हैं उपमा हाँ हाँ जैसे संस्कृत के महान कवियों में उपमा कालिदास से कहा जाता है ऐसे ही भाषा के कवियों में यदि उपमा तुलसीदास से कहा जाए तो यह यथार्थ हो होगा अतिशयुक्त नहीं होगी बड़ा अद्भुत है ऐसी उपमा गोस्वामी जी ने दी है मानस जी में और सर्वत्र क्या उपमा दे रहे हैं सोह सैल गिरिजा ग्रे है आ। से हिमालय की ऐसी शोभा हो गई जैसे किसी जीव को अति दुर्लभ राम भक्ति मिल जाए और भक्तिमान जीव की शोभा हो जाए ऐसे हिमालय की शोभा हो गई इसका मतलब है कि भक्ति के बिना मनुष्य की शोभा नहीं है आहा। और फ्री नारजी को जब पता चला तो समय पाकर श्री नारजी कौतुक तो ही गिर गये गये भले कौतुक तो पूर्वक सहज विचरते हुए नारजी आ गए पर्वतराज हिमालय ने उनके चरणों में शाष्टांग प्रणाम किया चरणों का प्रक्षालन किया सुंदर आसन पर विराजमान किया और अपनी पत्नी के सहित षि नार जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों के जल को भवन में सिंचित किया अपने सौभाग्य की प्रशंसा की और इसके बाद अपनी पुत्री पार्वती को कहा कि बेटी लाली ये संत पधारे हैं घर पे इनको प्रणाम करो छोटी सी कन्या वालिका पार्वती ने उमाने चरणों में प्रणाम किया और फिर प्रार्थना की कि भगवान आप त्रिकालज्ञ हैं आपकी अव्याहत गति सर्वत्र है आप कृपा करके सुता के गुण भी कहिए और सुता के दोष भी कहिए यहाँ पहले दोष कहा इसके बाद गुण कहा कहिए सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार यहाँ पहले दोष क्यों कहा जिनके हृदय में वात्सल्या होता है माता पिता और गुरु इन तीन में ही वात्सल्याधिक्य होता है इनमें वात्सल्य के दिखता होती है और जब वात्सल्य के दिखता होती है तो उनका निरंतर ये विचार रहता है कि हमारे पुत्र में हमारे शिष्य में छोटे से छोटा भी कोई दोष न रह जाए ये सर्वगुण संपन्न हो जाए इसकी कहीं निंदा न हो इसको इसका कहीं तिरस्कार न हो ये उनके हृदय मूल भावना रहती है इस भावना के अनुसार वे गुणों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वे दोषों पर ही ध्यान देते हैं इसलिए उन्होंने कहा शायद हमारे वात्सल्य के कारण हमें दोष न दिखाई पड़ें, पर आप अपनी त्रिकाल का आश्रय लेकर हमारी पुत्री के दोष पहले बताइए के बाद गुण बताइए जिससे कि हम दोषों का सुधार कर सकें शास्त्रों में लिखा है शास्त्री जी के पुत्र के शिष्य के गुणों का वर्णन उसकी प्रशंसा उसके समक्ष नहीं करनी चाहिए ये बहुत अच्छे हैं बहुत पंडित हैं बड़े सेवाभावी हैं बड़े विनम्र हैं बहुत आज्ञाकारी हैं ऐसा यदि माता पिता गुरु कहने लग गए उसके सामने तो समझ लेना उस पुत्र की शिष्य की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब इसका नीचे गिरने का समय आ गया सामने भी कोई बड़ाई करे बस बस रहने दीजिए ये बेकार की बात मत करिए आशीर्वाद दीजिए ठीक से लगा रहे अब ये सब बात मत करिए ये कहना चाहिए प्रशंसा कोई करे तो उसको नहीं नहीं रहने दीजिए ये नहीं तो आपका बच्चा है क्या है, इसमें विशेषता क्या है होगा कुछ तो आपकी कृपा से होगा आप इसको बढ़ाई बढ़ाइए चढ़ाइये मत आप आशीर्वाद दीजिए हाँ बताइए इसमें कोई कमी हो तो बताइए तो आपकी कृपा से ही दूर होगी ये माता पिता और गुरु का धर्म है पीछे से भली प्रशंसा करे लेकिन सामने प्रशंसा करने से उसके मन में अहंकार होगा फिर वह अवज्ञा करेगा और सारे दोष बिना बुलाए आ जाएंगे उसके जीवन में इसलिए पुत्रम पुत्र शिष्य पुत्र और शिष्य की ग्रहणा करे उसकी प्रशंसा न करे ऐसा लिखा है कऊ सुता के दोष गुण और मुनिवर हृदय विचार आप विचार करके कहिए देवर्षि नारजी ने कहा कि हे पर्वतराज तुम्हारी पुत्री सकल गुणों की खान है इसमें दोस्त हमको दिखता ही नहीं सुंदर है सहज है सुशील है और सयानी है अब इसमें सुंदर सहज मन सहज सुंदर है और सहज सुशील है और सहज सयानी है ये सहज शब्द का संबंध सबके साथ है बहुत से लोग ऐसे होते सुंदर तो होते हैं पर सहज सुंदर नहीं होते मंच पर बढ़िया भाव बना के होठ बना के और वो पाउडर पाउडर क्या चीज होती है वो सब लगा के अब वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और बाद में जब श्रृंगार उतर गया तो उतने सुंदर फिर वो नहीं समझ में आते हैं कि कहाँ से सुंदर है वहाँ मंच पे तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे अब क्या हो गया तो वो सुंदरता जो है ना वो कृत्रिम है वो सहज सौंदर्य नहीं है सहज सुंदरता हमारे महाराज जी सुनाते थे भक्तमाली जी महाराज झांसी में कहीं मानस सम्मेलन हो रहा था गर्मियों के समय में मानस सम्मेलन होता था तो हम भी उसी क्षेत्र में थे हमको भी बहुत आग्रहपूर्वक लोगों ने बुला लिया उस जमाने में वक्ता ही ज्यादा थे जो माताएं हैं वो प्रवचन के क्षेत्र में कम उतरी थी पर उस समय भी एकाथ उतर आई थी एक थी बहुत अच्छी मानस की प्रवक्ता थी उनको लोग स्वर्णलता जी कहते थे कंठ भी अच्छा प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी तो मंच पर उनको भी बिठाया गया था अब तो अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होने लग गई नहीं तो पतला साबो चांदनी होती थी वही तान देते थे बांस के वो ऐसे कोई बाटाल वाटर प्रूफ पंडाल और एसी लग जाए और कूलर लग जाए ये सब होता नहीं था गांव में शहरों में भी ऐसे होता था मानव सम्मेलन ऐसे होते थे बहुत बढ़िया व्यवस्था कहां होती थी वो बुंदेलखंड क्षेत्र तो यद्यपि सम्मेलन तो तीन चार बजे से शुरू हुआ लेकिन गर्मी का समय ऐसी धूप पड़ रही है उसी में ऐसे छन के धूप आ रही तो जनता तो कम से कम नीचे बैठी और मंच ऊपर तो मंच की और उसकी जो चांदनी की ऊंचाई कम थी अब इतनी गर्मी के जो अयोध्या जी के कुछ मानस वक्ता थे और जगह जगह के थे वो तो अपना कपड़ा उतार उतार के वहां बैठ गए कपड़ा गमछा उतार के ऐसे ऐसे करने लगे अपने धूप में गर्मी के कारण पर बिचारी वो कैसे कपड़ा उतार उतारे समस्या उनके सामने अब इतना पसीना बहा उनका क्योंकि जो रंग रोगन लगा के आई थी वो सब धुल गया पसीना में जिधर पहुंचे वहीं से कुछ न कुछ निकल आवे तो महाराज जी कहते के हमने स्वर्ण लता को थोड़ी देर में लौहलता के रूप में परिणित होता हुआ देखा हंस के कहते थे कि थोड़ी ही देर में स्वर्णलता जी लौहलता हो गई ऐसी विनोद में कहते थे उनका ये भाव नहीं था कि किसी की उपेक्षा करना तो भाई नकली जो सौंदर्य होगा आप ऊपर से कुछ कृत्रिम बना के आवेंगे वो तो धुल जाएगा फिर उसमें सौंदर्य नहीं रहेगा सौंदर्य भी सहज होना चाहिए आज भी अब तो टीवी ने सब आग लगा दी सत्यानाश कर दिया टीवी और मोबाइल इसने सब बर्बाद कर दिया नहीं तो गांव में सहज स्वाभाविक सौंदर्य देखने को मिलता था गांव कि तरह तरह के, के मलहम मुंह में लगाए जाते बेचारी गांव की माताएं समझती है छाछ डाल के दही डाल के काली मिट्टी से सिर धो लिया और आंवले के पानी से सिर धो लिया बढ़िया बल बाल साफ हो गए उसी से नहा लिया उसी से शरीर साफ हो गया ज्यादा हुआ तो घिसना से घिस दिया हो गया बढ़िया हो गया और स्वाभाविक सौंदर्य सहज सौंदर्य तो सुंदर सहज ठीक इसी प्रकार से सहज सुशील शौशील्य भी कई बार बनावटी होता है क्योंकि लोग समझते तो हैं चत्र लोग के जितना शील प्रदर्शित करेंगे उतनी ज्यादा हमारी वाह वाह होगी तो वो जो बनावटी सौशील्य है वो अधिक समय तक रहता नहीं है वो कभी न कभी वास्तविक स्वरूप जैसे राक्षस मरते समय अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं ऐसे ही बनावटी सौशल्य वाले लोग जब कामक क्रोधाधि विकार उनमें विशेष रूप में उत्पन्न होते हैं तो उनका असली स्वरूप उनके सबके सामने आ जाता है फिर तो उनका शील गुण किसी की समझ में नहीं आता फिर वो अपने से बड़े के माता पिता गुरु महापुरुष संत किसी की मर्यादा फिर भी नहीं रखते हैं सबकी मर्यादा एक क्षण में खत्म कर देते हैं क्योंकि उनका जो सौशील्य है वो असहज है माने अस्वाभाविक है केवल सौशील्य का अभिनय है तो अभिनय कितने दिन तक चलेगा ठीक इसी प्रकार से सयानापन भी दो प्रकार का होता है एक स्वाभाविक और एक अस्वाभाविक एक सहज और एक असहज सहज सयाना कौन होता है बहुत ध्यान दें इस बात के ऊपर सयाना माने ज्ञानी सहज सयाना कौन होता है जो अत्यंत सहजता सरलता के साथ भगवान की आराधना उपासना में लगता है और भगवान के अनुग्रह से जिसके भीतर विवेक जागृत होता है वो सहज सयाना होता है भले ही वो निरक्षर भट्टाचार्य हो और भले ही वो महामहिम हो महामहोपाध्याय हो ष हो लेकिन उसका जो सयानापन है वो सहज नहीं है असहज है उसके ज्ञान से उसकी उदर पूर्ति तो हो जाती है लेकिन उसकी अविद्या का नाश उसके ज्ञान से नहीं होता इसलिए सयानापन भी सहज होना चाहिए सहज स्वाभाविक ज्ञान उत्पन्न हो जाए ऐसी आपकी कन्या है इनका नाम उमा है इनका नाम अंबिका है और इनका नाम भवानी है अब भवानी नाम यह ख्यापित करके नारजी ने स्पष्ट कर दिया कि ये भव की शक्ति है भव माने भगवान शिव है भव क्यों कहते उनको भवन के अस्मिन नीति भव भगवान में ही जन्म स्थिति और लय ये तीनों कार्य भगवान में ही होते हैं इसलिए भगवान का नाम है भव शिव जी का नाम सब कुछ उनमें होता है क्योंकि वह सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है इसलिए उनमें सब कुछ होता इसलिए उनका नाम भव है तो ये भव की पत्नी है भव की शक्ति है इनका नाम भवानी होगा संपूर्ण लक्षणों से ये संपन्न है और एक विशेष लक्षण इनमें ये है कि अपने पति को यह विशेष प्यारी हो और इतना ही नहीं इनका सौभाग्य अचल होगा ये सदा सौभाग्यवती रहेंगी और इतना ही नहीं इनके कारण तुम्हारा यश बढ़ जाएगा, तुम्हारा माहत में बढ़ जाएगा तुम्हारी गरिमा महिमा बढ़ जाएगी और तुम्हारी पत्नी की भी गरिमा महिमा यश कीर्ति सब बढ़ जाएगी और इतना ही नहीं सदा अचल यही कर अ बात। यही तय जसुपयी है और इतना ही नहीं ये तुम्हारी पुत्री कोई पूज सकल जग माही यही सेवत कच्छ दुर्लभ न कि सारे जगत में पूज्य हो जाएगी होगी और इनकी सेवा करने वाले को कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा सब कुछ सुलभ होगा और यह आपकी बेटी ऐसी महान पतिव्रता होगी कि इनका नाम स्मरण करने वाली माताएं पार्थिव्र धर्मरूपी तलवार की धार पर चलेंगी यही करनाम नाम सुमेर धर्म के ऊपर चलना स्त्रियों के लिए कितना कठिन है जैसे कोई तलवार की धार पर चले वो अत्यंत कठिन है ऐसे ही पातिव्रत धर्म का पालन अत्यंत कठिन है क्योंकि पतिव्रता की परिभाषा है उत्तम के अस बसमन माही सपने हु अन्य पुरुष जग नाही उत्तम पतिव्रता का लक्षण ये है कि अपने पति के अतिरिक्त पूरी सृष्टि में उसे पुरुष रूप में कोई दिखता ही नहीं है पुरुष रूप में केवल अपने पति का वह दर्शन करती है उत्तम पतिव्रता है मध्यम यह है कि पति को तो पति मानती है और बाकी जो पुरुष हैं, उनको किसी को पिता मान लेती है किसी को भाई मान लेती है किसी को पुत्र मान लेती है अवस्था में बहुत ज्यादा बड़े हैं तो पिता मान लिया ससुर मान लिया अथवा दो चार वर्ष का अंतर हुआ तो भाई मान लिया बड़ा भाई मान लिया छोटा भाई मान लिया बहुत छोटे हुए तो पुत्र मान लिया इस तरह से मान्यता को करके अपने धर्म का पालन करती हैं, अपने धर्म का निर्वाह करती हैं। और तीसरी श्रेणी की तो चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि वो उत्तम पतिव्रताओ में उसकी गणना नहीं है तो उत्तम पतिव्रता स्वप्न में भी पर पुरुष की ओर आकर्षण न हो ये सामान्य बात नहीं है ये बहुत ऊंची बात है पार्थिव्रत धर्म का पालन बहुत ऊंचा है दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया है कि पातिव्रत की चर्चा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हास्यास्पद हास्यास्पद हो गई है हास्यास्पद हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़ी आयु में पुत्रियों का विवाह होता है 30 तीस वर्ष की कन्याएं हो जाती हैं और तब माता पिता चिंता करते हैं कि इनका हम विवाह करें इतने समय तक वे अपने मन की प्रवृत्ति को सर्वथा नियंत्रित करके कैसे रख सकती हैं फिर उनको खुले बाजार में भेज दिया जाता है कॉलेज में पढ़ने लिखने के नाम पर युवक युवतियां एक साथ रह करके पढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं भारतीय सनातन संस्कृति के लिए सह शिक्षा इससे बड़ा अभिशाप और कोई दूसरा नहीं है यदि ईमानदारी से वर्तमान शासक भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाना चाहते हैं तो सह शिक्षा पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए और ऐसे नहीं उसको लोगों को उसके उसकी हानियां समझा करके और एक ढंग से तरीके से तालिबान जैसा नहीं जबरदस्ती थोप दिया ऐसा नहीं लोगों को समझा बुझा करके भाई लाभ किसमें है हानि किसमें हम ये नहीं कहते कि कन्याओं को पढ़ाओ मत खूब पढ़ाओ आगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ लेकिन उनकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर सर्वोच्च शिक्षा तक उनकी स्वतंत्र शिक्षण संस्था होनी चाहिए और उनकी शिक्षण संस्था में स्त्रिया ही पढ़ाने वाली आचार्य होनी चाहिए पुरुष वर्ग नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है धृत कुंभ कन्या घृत कुंभ समा नारी तप्तांगारक पुमान घी के भरे हुए कलश के समान स्त्री का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान पुरुष की सन्निधि है आप धड़कते हुए अंगार पर घी से भरा हुआ कलश रखें और कहें कि वो घी पिघले नहीं तो ये कैसे संभव घी तो पिघलेगा श्रीमद भागवत जी ने लिखा है महाराज जी श्रीमद भागवत जी ने लिखा है मात्रा शस्त्रा दुहित्रावा न नविता सनोभवे बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समी यहाँ तक सावधानी के लिए भागवत जी ने लिखा है खास जन्म देने वाली माता ही क्यों न हो पुरुष को चाहिए कि अपनी माता के साथ भी अत्यंत एकांत में न रहे स्वस्त्रा अपनी बहन के साथ भी एकांत में न रहे दुहित्रा अपनी पुत्री के साथ भी यदि पुत्री युवती है और स्वयं युवान है तो भी पुत्री के साथ एकांत में न रहे माता के साथ बहन के साथ बेटी के साथ भी एकांत में न रहे क्यों क्योंकि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति को भी घसीटकर कर कब मलमूत्र के कुंड में ढकेल देगी नहीं कहा जा सकता आज उस मर्यादा का पालन हो रहा है आधुनिक संस्कार शून्य शिक्षा का दुष्प्रभाव कि कन्याओं में पवित्रता प्राय समाप्त तो होती चली जा रही है और ठीक यही बात है पुरुष वर्ग में भी पवित्रता समाप्त तो होती चली जा रही है इस सह शिक्षा का दुष्परिणाम है जैसे नारियों के लिए पातिवृत धर्म है ऐसे ही पुरुष वर्ग के लिए एक पत्नी व्रत क्या एक पत्नी व्रत एक पत्नी व्रत का कैसे पालन होगा विवाह के पूर्व ही किसी नारी देह की निकटता प्राप्त हो गई और हमारे शरीर का पतन नहीं हुआ पर हमारे मन बुद्धि का भी पतन हो गया तो हमारा व्रत भंग हो गया हमारा धर्म नष्ट हो गया यही बात तो राम जी ने कही पुष्पमाटिका में करे ये हुआ क्या हमारे मन को इसका मतलब है कि मुझे अपने मन पर इतना विश्वास है नृणाम ही संदेह पदेशु वस्तुसु प्रमाण मंतकरण प्रवक्तया मेरा अंतकरण यदि विदेहराज नंदिनी की ओर आकृष्ट हुआ है तो ये निश्चित है यही मेरी पाणिगृहीता होने वाली हैं, नहीं तो मेरा पवित्र मन किसी कन्या चाहे जितनी रूपवती हो मेरा मन उधर नहीं जा सकता ये विश्वास है राम जी का अपने मन के ऊपर पार्थिव्रत धर्म की जैसी महिमा है ऐसे ही एक पत्नी व्रत की महिमा है आपको हमारी बात पर विश्वास न हो तो महाभारत में सुरत सुधनवा का जो चरित्र है उसमें आप पढ़कर देख लेना जब अर्जुन ने तीन बाणों से सुरत सुधनवा को मारने की प्रतिज्ञा की सुधनवा को मारने की प्रतिज्ञा की और उसने भी प्रतिज्ञा की मैं तीनों बाण काट दूंगा नहीं तो मैं भगवान का सच्चा दास न माना जाऊं मुझे भगवान के नित्य गोलोक की प्राप्ति न हो मेरी भक्ति मेरी वैष्णवता झूठी है यदि मैंने तीनों बाण अर्जुन के न काट दिए तो वही विलक्षण भक्त एक बाण काट दिया तमाम पुण्य स्थापित किए अर्जुन ने और भगवान ने बाण पर काट दिया उस भक्त ने दो बाण कट गए तीसरा बाण तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि मैं जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और तो ये तो तीसरा भी काट ही देगा तो मेरा तो किसी ही प्रकार से भाव यही है कि अर्जुन की प्राण रक्षा होनी चाहिए तो भगवान ने कहा हमारे सवरे पुण्य कमजोर पड़ गए अब रामावतार का पुण्य लगाते हैं हम महाभारत में लिखा हम अपने मन से नहीं बोल रहे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा की श्री रामावतार में जो मैंने एक पत्नी व्रत का पालन किया है उस पुण्य को मैं इस बाण के फलक पर स्थापित करता हूं और यह बाण अर्जुन का सूरत के मस्तक को कर धर से अलग करे सूरत हंसने लग गया बोले देखो भगत तो हम भी आपके ही हैं लेकिन आपका अपने मित्र के प्रति पक्षपात पर सुन लो आपकी बात भी सत्य होगी पर मेरी बात झूठी नहीं होगी उस तीसरे बाण को भी सूरत ने काट दिया और उस कटे हुए बाण के फलक ने आगे जाकर सूरज के मस्तक को जो मुकुट और कुंडल से युक्त था उसको अलग कर दिया तो दोनों की बात सत्य हो गई एक पत्नी व्रत की इतनी बड़ी महिमा है हा बोलो भक्तवत्सल भगवान की अब वो दूसरा प्रसंग हो जाएगा इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे भगवान तो लीलाधर हैं उन्होंने एक पत्नी व्रत की महिमा हम लोगों को समझानी थी इसलिए बताई वस्तुतः सच्ची बात है कि भगवान श्रीकृष्ण भी वस्तुतः एक पत्नी व्रत ही आप लोग कहेंगे कैसे आप श्रीकृष्ण के एक पत्नी व्रत कैसे कहते हैं श्रीमद भागवत जी ने स्कुराण में लिखा है रुक्मण्यादि समावेशो मयात्र विलोकिता यमुना जी कह रही हैं, यमुना जी कह रही हैं रुक्मणी आज जितनी रानी पट्टरानी है सबका समावेश राधा रानी में है और जितनी ब्रजगोपियां हैं सब राधा रानी की रोमकूप से प्रकट भई हैं, कायब व्यूह स्वरूपाए हैं इसलिए वो भी राधा रानी ही हैं। और द्वारका की आठ पटरानी सोलह हजार एक सौ वो भी श्रीजी के श्रीअंग से ही प्रगट है उनका ही अंशांश से, इसलिए वो श्रीजी का ही स्वरूप है माने अपने प्राण जीवन धन के ऐश्वर्य गुण के आस्वादन के लिए द्वारका लीला का प्रकाश है सोलह हजार एक सौ के तहत और माधुरी गुण के आस्वादन के लिए अनंत प्रजांगनाओं के साथ राधा रानी का यहाँ प्रकाश है तो मूल में तो राधा रानी हुई चाहे वो एक हो जाए चाहे असंख्य हो जाए इसमें क्या है मूल में राधा रानी इसलिए ये बात बड़ी ऊंची है सबकी शायद समझ में ना आए पर भगवान की जया हमारी तो समझ में आ गई है आप स्वीकार करो तो अच्छा है ना स्वीकार करो तो भी अच्छा है हम तो श्रीकृष्ण को भी एक पत्नी व्रती ही मानते हैं श्री राम जी तो है ही 999 सौ रास चित्रकूट में हुए और हजार माँ यहां हुआ तो अकेली क्या जानकी जी ही थी रास में सखियां भी थी वो कहां से प्रकट हुई थी वो सब जानकी जी के रोमकूट से प्रकट हुई इसका मतलब क्या है उन स्वरूपों में जानकी जी ही थी इसलिए असंख्य सस्त्रियों के मध्य श्री राघव का रास विलास उसमें उनका एक पत्नी व्रत भंग नहीं होता ऐसे ही अनंत गोपियों के साथ श्याम सुंदर का रास विलास उनमें उनका एक पत्नी व्रत भंग नहीं होता है ये तो सदा एक पत्नी व्रत है एकमात्र पुरुष यदि है तो श्री कृष्ण है और एकमात्र तो कोई स्त्री है स्वरूप है वो तो श्री जी है उनके अतिरिक्त न कोई पुरुष है न उनके अतिरिक्त यही सियाराम में समझे जाने का भी भाव यही है दो पातिव्रत का पालन इसलिए आवश्यक है कि संपूर्ण सृष्टि का मूल नारी है। नारी देह की पवित्रता ही पवित्र सृष्टि का आधार है संतान में पुत्र हो अथवा पुत्री उसमें जो विशेष गुण आते हैं वो पित्री परंपरा के नहीं आते हैं पति की परंपरा के नहीं आते हो विशेष गुण मातृकुल के आते हैं और विशेष गुण माता के आते हैं माता के इसलिए आते हैं क्योंकि माता के ही खाए पिए अन्न से रस बनता है और उसी से उस संतान का पुत्र हो या पुत्री उसका पोषण होता है तो नौ महीने के गर्भ के काल में स्त्रियां जैसा चिंतन करती है जैसा उनका चरित्र होता है जैसा उनका विचार होता है वैसी ही संतान होती है तो पवित्र सृष्टि का मूल स्त्री शरीर है इसलिए स्त्री शरीर की पवित्रता का बहुत विशेष ध्यान दिया गया हमारे शास्त्रों में स्त्री को प्रतिबंधित नहीं किया गया कि न स्त्री स्वातंत्र में मनुजी कोई दुश्मन नहीं है वो यही चाहते हैं कि ये सारी सृष्टि पवित्र बनी रहे और पवित्र कभी होगी जब नारी देह की पवित्रता को सुरक्षित रखा जाएगा और वो बिना पार्थिव्रत के संभव नहीं एक परम सिद्ध संत भगवत प्राप्त महापुरुष उन्होंने एकांत में रोते हुए हमसे कहा बिल्कुल एकांत की बात है जब मंच पर बता रहे हैं श्री संपूर्णानंद जी महाराज बड़े उच्च उच्चकोटि के महात्मा थे उन्होंने एकांत में रोते हुए कहा कि आप तो हमारी बात पर भरोसा करोगे दूसरे लोग भरोसा नहीं करेंगे क्या बात है बोले अनेक संत ऐसे हैं जिनके हृदय में जीव जगत के प्रति बहुत विशेष करुणा का भाव है और वे जीव जगत के कल्याण के लिए उनको ज्ञान भक्ति प्रदान करने के लिए धरती पर जन्म लेना चाहते हैं पर इतना भयंकर समय आ गया कि वे महापुरुष किसे अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करें ऐसे माता पिता धरती पर उपलब्ध होना दुर्लभ हो रहे हैं आज भी अनेक सिद्ध संत जन्म लेने के लिए तैयार हैं लेकिन वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं वो तो अंतरिक्ष मंडल में करुणा की भावना के कारण विचरण कर रहे हैं ऐसा उन्होंने बोले ये अनुभव है हमारे और हम अनुभव करते हैं आप लोग जो बड़ी आयु के लोग बैठे हैं आप विचार कर लो आपको अपने पवित्र पिता माता जैसे प्राप्त हुए क्या उतने पवित्र आप हैं जितने पवित्र आपको अपने माता पिता प्राप्त हुए क्या उतनी पवित्रता आप में है नहीं है तो जब उतनी पवित्रता आप में नहीं है तो आपकी संतान में उतनी पवित्रता कहां से आई वो और शरण की ओर चले उनकी पीढ़ी आ गया आएगी और अधिक शरण की ओर जाएगी इसलिए पुरुष वर्ग का अत्यंत चरित्रवान होना और माताओं के शील की सुरक्षा नारी देह की शील की सुरक्षा यह अत्यंत आवश्यक है और इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए तभी धन्यो गृहस्श्रम नहीं तो गृहस्श्रम नरक बन जाएगा नरक बन गया इस तरह से तो तो यही कर नाम सुमिर संसारा क्रिया पतिव्रत असीधारा इनका स्मरण करके कन्याएं स्त्रियां वो पात, पातिव्रत धर्म रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी इसलिए हे हिमालय हे पर्वतराज तुम्हारी बेटी अनंत लक्षणों से युक्त है परम सुलक्षणा है अब आपने कहा कि कुछ दोष भी बताओ तो कन्या में तो कोई दोष नहीं है लेकिन क्या करे भाग्य इसका ऐसा है कि इसको जो पति मिलेगा इसके हाथ के चिन्ह बता रहे हैं वो कैसा होगा अबुन अमान मातु पी सामान्य अर्थ है गुण रहित जिसमें गुण न हो गुणहीन अमान जिसका कोई मान सम्मान न हो आदर न हो ऐसा और मातुपिति, मातुपितु हीना जिसके माता पिता न हो अनाथ हो और उदासीन उदासीन माने सबसे उदासीन हमारे यहाँ तो एक संप्रदाय है उदासीन संप्रदाय सनातन धर्म का एक संप्रदाय है उदासीन संप्रदाय और इस उदासीन संप्रदाय का के आचार्य वर्तमान युग के आचार्य श्री गुरु नानक देव जी के सुपुत्र श्री चंद्र जी महाराज उनको उदासीन मत का इस युग का महान आचार्य आद्य आचार्य कहा गया और वैसे उदासीन मत के मूल आचार्य तो श्री सनकादिक भगवान है उदासीन होंगे और ऐसा होगा वो इसका पति सब संशय क्षीणा अब ये गुण है कि दोष ये सब के सब गुण हैं ये दोष नहीं है पर ये भगवान की विलक्षण लीला आगे गोस्वामी जी कहेंगे नारद जी ने भी ये मर्म नहीं जाना उस समय कह गए वो भी विचार नहीं किए कि हमने पहले ही इनको भगवानी कह दिया तो शिव की शक्ति ये यही है शिव जी में तो सब ये दोष हो ही नहीं सकते शिवजी में तो गुण ही गुण हैं लेकिन ये भगवान की विचित्र माया विचित्र लीला की नारद जी भी और व्यामोह में पड़ गए ऐसा समझ लीजिए सब संशय छीना करते हैं लापरवाह सब संशय छीना का मतलब लापरवाह जो लोग लापरवाह होते हैं वो किसी ही वस्तु का ध्यान नहीं रखते जाने ध्यान और ऐसा होता है उन लापरवाहों में से किसी को देखना हो तो पहले हम आपके सामने बैठे हैं। बड़े भारी लापरवाह तुलसी पीठाधीश्वर श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी ने कहा हम अपने विश्वविद्यालय से आपको डिलीट की उपाधि देंगे हमने निश्चित कर लिया है और महामहिम राष्ट्रपति जी के पास लिख करके भेज दिया है अब आपकी संस्कृत की जो डिग्रियां हैं वो चाहिए आपने व्याकरण आचार्य साहित्याचार्य वेदांत आचार्य किया तो वो तीनों विषयों के आचार्य की डिग्री चाहिए आपको सुनकर आश्चर्य होगा हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला क्यों आया और कहां गया हमने ध्यान ही नहीं रखा उस पर आज भी हमसे कोई कहे कि कुछ कोई कागज निकाल के दे तो हमें पता नहीं दूसरे लोग ध्यान रखें तो ठीक है न रखें तो भगवान की जैसी क्यों हमारा दिमाग उस व्यवहार में है नहीं क्या करें हमने मना कर दिया उनको तो उन्होंने अपना व्यक्ति भेजकर विश्वविद्यालय से सारे कागज निकलवाए और बनवाए उन्होंने विचारों ने सारा अपनी ओर से श्रम करके सारी व्यवस्था की हम तो केवल पहुंच गए वहां बस डिलीट लेने के लिए अब बहुत से लोग होते हैं उनका एक एक कागज बढ़िया सरिया के मरवा के रखते हैं है? हमने नहीं रखा तो शंकर जी के बारे में लापरवाह हैं, उनको किसी में आसक्ति तो है नहीं जाने दो उनके दृष्टि में कोई बहुत महत्वशाली वस्तु है ही नहीं ऐसा इसका पति होगा और कैसा होगा बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल अस स्वामी ये कहा मिल ही परी हस्त अतिरे इसका पति जो भी होगा जटाधारी होगा अकाम होगा और निष्काम मन वाला होगा दिगंबर होगा अमंगल वीश ग्रहण करने वाला होगा ऐसी हस्तरेखा इसको पड़ी है और इस वाणी को सुनकर भगवती पार्वती बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि भगवान शिव की स्मृति उन्हें आ गई वो तो शिवजी की शक्ति है ही समझ गई कि पक्की बात है महर्षि की बात झूठी नहीं होनी है और अब तो भगवान शिव के चरण कमल ही हमें प्राप्त होंगे लेकिन हिमालय पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना जी बहुत दुखी हो गई कहते हैं, नारद हूँ यह भेदन जाना दशा एक समझो बिलगाना नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना क्यूँकी सब सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न प्रकार की थी नारजी तो अपनी लीला करके चले गए और मैना जी ने कहा कि देवर्षि नारजी की बात झूठी नहीं हो सकती वो तो सत्य होगी पार्वती जी ने उस बात को अपने मन में पक्की गांठ बांध के रख लिया और इतने से ही उपजू शिव पद कमल हूं मिलन कठिन मन भाजय इतना सुनने मात्र से पार्वती जी के हृदय में शिवजी के चरण कमलों का प्रेम प्रकट हो गया लेकिन फिर मन में आया कि अरे भगवान शिव की प्राप्ति भला हमें कैसे हो सकती है हमारी ऐसी पात्रता कहाँ है बड़ा संदेह हो गया बहुत प्रेम में विबल हो गई पार्वती जी लेकिन जान अवसर प्रीति दुराई अवसर उचित नहीं है इसलिए उन्हें अपने प्रेम को छिपा लिया और सखियों की गोद में जा करके श्री पार्वती जी बैठ प्रीति दुराई प्रेम को छुपा लिया इसका मतलब है प्रेम प्रकट करने की वस्तु नहीं है प्रेम छिपाने की वस्तु है आपके घर में बहुत विशेष संपत्ति रखी है हीरा जवाहरात सोना चांदी तो आप उसके पर्चे छपवा के छिपकवाते हैं कि हमारे पास 10 शेर सोना है 20 शेर सोना है ये इतना हीरा जवाहरात पड़ा आप लोगों को बताते हैं क्या अरे बहुत लोभी प्रकृति के होते हो तुम्हें पत्नी को भी पूरी बात नहीं बताते हैं बच्चों को भी नहीं बताते हैं सोचते मरते समय बताएंगे ऐसे भी लोग होते हैं तो किसी को नहीं बताते लौकिक संपत्ति के प्रति आपका इतना महत्व है तो प्रेम तो अलौकिक संपत्ति है प्रेम सर्वोपरि है श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रेम को पंचम पुरुषार्थ माना पंचम पुरुषार्थ यद्यपि दूसरे विचारकों ने चार ही पुरुषार्थों को कहा पंचम पुरुषार्थ कहते हैं केवल वैष्णवों की भावुकता है उनकी कोरी कल्पना है ऐसा दूसरे लोग कहते हैं पर वैष्णवों ने भगवत प्रेम को पंचम पुरुषार्थ माना है श्रीमद् महाप्रभु जी के सिद्धांत में प्रेम पुमर्थो महान महान पुमर्थ प्रेम महान पुमर्थ जो है वह प्रेम है वह प्रेम इसलिए पंचम पुरुषार्थ है कि प्रेम की प्राप्ति की इच्छा जिस चित्त में उत्पन्न हो जाती है वो धर्म का त्याग अर्थ का त्याग काम का त्याग और प्रेम की प्राप्ति के लिए मोक सुख की इच्छा का भी त्याग कर देता है तो मोक्ष सुख की इच्छा का भी त्याग कर दिया इसका मतलब उससे आगे की वस्तु प्रेम है कि पंचम पुरुषार्थ का प्रमाण हो गया दूसरी बात एक और बड़े रहस्य की है कि प्रेम के तत्व का परिचय जब किसी भाग्यशाली जीव को प्राप्त होता है तो वह प्रेम प्राप्ति के लिए लालायित होटता है धर्म अर्थ काम वाले तो प्रेम की प्राप्ति के लिए लालच होते ही हैं प्रेम तत्व की महिमा समझने के बाद जो मुक्तात्मा हैं मुक्त हो चुके हैं जिनको चौथा पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त तो हो चुका है उनको जब प्रेम की महिमा समझ में आती है तो वे मुक्तात्मा भी कहते हैं प्रभु हमको ये जन्म हमारा बेकार चला गया आपकी भक्ति करने के लिए आपसे प्रेम करने के लिए हमको नया जन्म दे दीजिए मुक्ताह अपि विग्रह धृतवा हरिम भजन्ति मुक्तात्मा भी शरीर ग्रहण करके भगवान की सेवा करते हैं भगवान का भजन करते हैं भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो कुंती माता ने क्या कहा कुंती माता ने कहा कि तथा परमहंसा नाम मुनिनाम अमलात्मा भक्त योग विधानार्थम कथम पश्चिमी अमलात्मा विमलात्मा परमहंस योगिन्द्र महामुनिन्द्र आत्माराम आप्तकाम पूर्णकाम परमनिष्काम परम महात्माओं के हृदय में भी प्रेम प्रतिष्ठित करने के लिए हे श्रीकृष्ण आपने अवतार लिया है ऐसा क्यों इसका बड़ा रहस्य है इसका रहस्य यह है कि हम लोग विषयी जीव हैं सामान्य संसार के मनुष्य हैं हमारी इंद्रिया रूप रस गंध शब्द और स्पर्श की ओर उन्मुख देखी जाती है। होती है उनकी प्राप्ति की कामना होती है हमारे मन में अब जो अमलात्मा विमलात्मा परमहंस हैं वो देह इंद्रियादि से तो ऊपर उठ गए हैं अब लौकिक पारलौकिक भोग उनकी ओर तो उनकी इंद्रियां जाएंगी ही नहीं क्योंकि उनसे ऊपर उठ गए हैं न कोई रूप उनकी ओर उनको आकृष्ट कर सकेगा न रस न गंध न शब्द न स्पर्श तो उनका शरीर उनकी इंद्रियां किस काम में आई हमारी इंद्रियों ने चलो भगवान के भगवान का आस्वादन नहीं किया तो भोगों का स्वादन तो कर लिया और उन्होंने भगवान का भी स्वादन नहीं किया क्यों अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी उनको तो उनका देह धारण करना किस काम में आया समझ में आई बात नहीं आई माने प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श में हमारी इंद्रियां जाती हैं और उनकी तो जा नहीं सकती तो उनकी इंद्रियों का प्रयोजन फिर क्या हुआ इसीलिए प्रभु आपने अवतार लिया ऐसे अमलात्मा विमलात्मा भी अपनी आख से आपको देखकर अपनी आंख को धन्य कर सके आपके मुरली के शब्द को सुनकर आपकी मृतक जियावनी वाणी को सुनकर अपने श्रवण को धन्य कर सकें नहीं तो उनका शरीर लेना बेकार हो जाएगा तो ये भक्तियोग की महिमा है तो सुखदेव जी के जैसे मुक्तात्मा सनकादिकों के जैसे मुक्तात्मा भी भगवान से प्रेम करना चाहते हैं पर कोई भी कोई भी भगवत प्रेमी भक्त ना धर्म की प्राप्ति के लिए लालय देखा जाता है ना अर्थ की प्राप्ति के लिए लालय देखा जाता है ना कामना की पूर्ति के लिए लालय देखा जाता है मोक्ष के लिए भी लालय नहीं देखा जाता है वो कहता हे नाथ भवे भवे यथा भक्ति ही पादे तथा पुरुष देवे सौ नाथा प्रभु हमारा बार बार जन्म हो हमको कोई परेशानी नहीं है पर जहाँ कहीं जन्म हो आपके चरण कमलों का अनुराग हमें प्राप्त हो जाए आपके चरण कमलों की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए तो मुक्तात्मा प्रेम की प्राप्ति के लिए लालय देखे जाते हैं लेकिन प्रेमी मुक्ति के लिए लालय देखे नहीं जाते इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रेम ही सर्वोपरि है और इतनी बड़ी संपत्ति को आप ऐसे लुटा रहे हो विज्ञापित कर रहे हो कि हम बड़े भारी प्रेमी हैं बड़े बड़े दंभ चल रहे हैं इस समय एक सत्य घटना आपको सुना रहे हैं वो महात्मा भी अभी हैं जिनके सामने घटना घटी लेकिन हम जानकर उन महात्मा का नाम नहीं ले रहे हैं और उस स्थल का भी नाम नहीं ले रहे हैं पर घटना सत्य है एक शहर में एक ऐसे ही प्रेमी महात्मा आए वो तो कीर्तन कर प्रेमी मतलब प्रेम का अभिनय बहुत अच्छा था उनका नाचते कीर्तन करते नाचते नाचते नाचते रोने लग जाते पछाड़ खाके गिर जाते लोग कहते अरे बड़े उच्चकोट के प्रेमी है ये तो महाप्रभु जी की भाव दशाए सब इनमें प्रकट हो रही हैं। बड़ी उनकी मान्यता थी एक बार उन्होंने कह दिया उनके लोगों ने कहा कि महाराज आप तो बड़े प्रेमी हैं और हमको प्रेम कैसे मिले सच्ची बात बता रहे हैं बाबा तो वो बीरी खाते थे पान बीरी तो उन्होंने कहा कि मैं जब प्रेम में मूर्छित हो जाऊं तो मेरे मुंह में से जो बीरी निकाल के थोड़ा सा भी प्रसाद ले लेगा उसको तत्काल कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो वो एक दो लोगों को दो चार लोगों को उन्होंने बताई विशेष अधिकारी मानकर और अधिकारी भी इसलिए माना क्योंकि वो विशेष मोटे आदमी थे मोटे आदमी माने मालदार आदमी थे अच्छी सेवा कर सकते थे इसलिए उनको बताया गया लेकिन ऐसी बात छिपती कहाँ है छठे श्रवणी परत कहानी नाश तुम्हार सत्यम हम मानी तो ऐसे ही महाराज वो कुछ ज्यादा लोगों में चलेगी बात तो वो जैसे ही कीर्तन में गिरे तो वो तो असली में तो गिरना था नहीं तो वो हिसाब से गिरते थे कि जिसने चोट ना लगे वो गिरे तो वो जो लोग प्रेम प्राप्ति के लिए लाल ला आए थे वो टूट पड़े उनके ऊपर कूद गए उनके ऊपर और सब ऐसे दबा दबा के मोहड़े से उनके बीरें अब उनको तो सांस रुकने लगा तो वो महात्मा से बोले जो महात्मा जिनके सामने घटने उनसे बोले अरे भैया बचाओ मार डालेंगे लोग बचाओ बचाओ बचाओ जैसे तैसे उनके प्राण बचे ऐसे कहीं किसी का मुंह में उगरिया डालकर कुछ खा लेने से प्रेम मिल जाएगा कैसी कैसी बातें लोगों में प्रचलित हो रखी है भैया श्री नाम ही प्रेम प्रकट करेगा नाम महाराज की शरण में चले जाओ हरि नाम की शरण में चले जाओ भगवत भागवत अपराध से बचकर अहनिस नाम का आश्रय लो नाम से ही सब कुछ प्रकट हो जाए कहीं जाने की जरूरत नहीं है नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तार्पितो निमत स्मरणे न काल एक कवकृपा भगवन मापी दुर्द मीदृश मिहा जनिना अनुराग जिसके पास चिंतामणि होगी वो कांच क्यों बटोरेगा भैया नाम से बड़ी चिंतामणि और कोई दूसरी नहीं है ये चैतन्य चरित्र क्यों देख रहे हैं आप सब उसी प्रेम देवता को समझने के लिए प्रेम तत्व को समझने के लिए प्रेम की प्राप्ति के लिए और क्या प्रयोजन है इसलिए प्रेम जो है श्री वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम संपत्ति है निधि है और निधि को प्रकाशित नहीं किया जाता प्रेम छिपाने की वस्तु है प्रेम छिपाने की वस्तु है श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं बहुत प्यारी बात जो तेरे घट प्रेम है जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं का जना अंतर है अंतर्यामी जानी है अंतरगत को भा यदि तेरे हृदय में प्रेम है तो तू दूसरों के सामने उस प्रेम को प्रकट क्यों करना चाहता है तेरे प्रेमास्पद तेरे प्रेम का स्वाद लेंगे और वे तेरे प्रेमास्पद तो तेरे भीतर बैठे हैं अंतरयामी जानी है अंतरगत को भार यहाँ तक उन्होंने कहा कि भक्ति भी छिपकर करो सुमिरण ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई सुमिरण ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई न नफरक देखिए प्रेम राखिए गो प्रेम राखिए गोए गोए माने छिपा करके रखो लेकिन ये प्रेम ऐसी चीज है कि दावने से दबता नहीं वो अपने आप प्रकट हो जाएगा तुम प्रकट मत करो क्योंकि खैर खून खांसी खुशी बेर प्रीति रही मन दावे ना सकल जान एक जगह मलुकदास जी कहते हैं तुम प्रेम का प्याला पियो तो सही अरे भंग पीने वालों से ही देख लो भांग ज्यादा गहरी उनकी छन जाती है तो फिर उनकी दुनिया ही निराली हो जाती है अपने आप पता चल जाता है कि इन्होंने भांग छान ली है विशेष गहरी छानली है एक महात्मा बहुत जोर की भांग साने थे ब्रज की ही बात है तो कुछ लोग हम लोग पांच सात लोग गए संत गए तो उनको ये कहना चाहिए था कि महाराज जी हलुआ बना है आप लोग हलवा भोग लगाए हलवा पाइए महाराज गुरु भाई बड़ी कृपा की थोड़ा हलवा में चरण पधरा दीजिए बार बार एक थोड़ा हलुआ में चरण पधरा दीजिए तो हम हसे हमने कहा महाराज चरण पधरावे कि अधर पधरावे बोलो वृंदावन विहारी मस्ती में थे चरण अधर सब एक जैसा हो रहा समझिए तो आंख बता देती है डोरा पड़ जाते हैं तो आंख बता देती चड़ी वही आंख बता देती कि कुछ न कुछ ऐसी चीज खाली है जिसके कारण ये श्री मलुकदास जी कहते हैं प्रेम पियाला पीवते प्रेम का प्याला पियो तो सही प्रेम पियाला पीवते, पीवते। बिछुरे सब साथी सब बिछुरे बिछुरे और हालत क्या हो गई आठ प्रहरे झूमत रहू ज्यो मत माता जैसे मत गजेंद्र झूमता रहता है ऐसे प्रेमी झूमते रहते हमने खूब देखा है कैसी सुर्ख आंख रहती थी बेणुमद कुंजवाले महाराज जी की और कैसे वो चलते थे यमुना जी के किनारे चले या दर्शन किए जाएं, बिल्कुल मत गयन की चाल से चलते थे और उनकी छाया बनकर श्री ठाकुर जी पीछे पीछे चलते थे बड़े सौम्य भाव से ठाकुर जी चलते थे अनेकों बार हमने अपने नेत्रों से उस झांकी का दर्शन किया आठ प्रहर झूमत रहो ज्यो मदमाता ये प्रेम की बात तो भगवती ने भगवान शिव के प्रति जो प्रेम था उस प्रेम को छिपा लिया पता न चल जाए और जाकर सखियों की गोद में बैठ गई और इधर श्री हिम्बान मैना और चतुर सखियां सब चिंता करने लगी कि नर जी तो चले गए ये तो बड़ी विचित्र बात कहकर चले गए नारद जी से कहा नारद जी से ही कभी नारद जी गए नहीं नारद जी से कहा कि प्रभो आपने बता तो दिया लेकिन अब इसका समाधान भी तो बता जाइए नारद जी ने बढ़िया समाधान बता दिया नारद जी बोले कहा मुनीस हिमवंत सुन जो विधि लिखा विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है देव दनुज नरनाग मुनि में लिखित विधि ललाटे प्रोजु तुम का समर्था विधाता ने जो लुख दिया है उसको पूछने में कोई समर्थ नहीं है चाहे देवता हो दनुज हो नर हो नाग हो मुनि हो सब उसको तो स्वीकार ही करना पड़ेगा उसको कोई मिटा नहीं सकता हाँ एक बात जरूर है एक उपाय है क्या हमने वर के जितने दोष गिनाए हैं वे सारे ये समस्त लक्षण शिवजी में घटित होते हैं यदि इस कन्या का विवाह शिवजी के साथ हो जाए तो दोष दोष नहीं रह जाएगा दोष भी गुण सब कहने लग जाएंगे क्योंकि समर्थ पुरुषों के पास कोई दोष भी आता है तो उनके स्पर्श मात्र से वो दोष दोष नहीं रह जाता गुण बन जाता है। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर सोते हैं पर अ आसन होने के बाद भी उनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करता इतना ही नहीं सूर्य और अग्निदेव उत्तम अधम सब प्रकार के रसों को खाते हैं लेकिन सूर्य को भी कोई दोषयुक्त नहीं बताता और अग्नि को भी कोई दोषयुक्त नहीं बताता अब सूर्य रस लेते हैं तो जो मलमूत्र आदि पड़ा है उसका रस भी तो ले लेते हैं वो उसका जो अंश हो तो धरती पर रह जाता पार्थिव अंश लेकिन उसका सूक्ष्म जो रस अंश जल अंश वो तो सूर्य अपनी किरणों से लेते हैं तो गंगा जी का जल भी सोखते हैं और दूषित स्थान का भी वो लेते हैं सूर्य को दोष नहीं अग्नि में आहुति देते हैं यज्ञ करते हैं और उसी अग्नि में शरीर को भी भस्मसात किया जाता है उसी में यज्ञीय चरू पकाते हैं और मांसाहारी लोग उसी में मांस भूजते हैं सेकते हैं पकाते हैं अग्नि को तो दोष नहीं लगता तो समर्थ कहू नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की नाहीं समर्थ में दोष नहीं है और कोई मनुष्य ज्ञान के अभिमान से समर्थ पुरुषों की होड़ करते हैं अभिमान के कारण अपने विवेक के अहंकार में तो जो अस हिशिशा नर जड़ विवेक अभिमान पर ही कल्प भरी नरक महू जीव की समान वे एक कल्प तक नरक में पड़े रहते हैं क्योंकि जीव कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता अब लोग कहते हैं कि तुलसीदास के साहित्य में वैष्णव सिद्धांत कहाँ है अब हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि वैष्णवों का यही तो सिद्धांत है कि जीव ईश्वर का अंश है और परमात्मा अंशी है जीव प्रकृति परमात्मा का शरीर है भगवान शरीरी हैं जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता है क्योंकि जीव नित्य कृष्ण दास है और श्री कृष्ण नित्य उसके स्वामी हैं जीव नित्य भगवान का दास है और भगवान नित्य उसके स्वामी है ये सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत है जीव के इस समान और कहते हैं कि देखो गंगाजल से बनाई हुई मद्रा को भी संत लोग स्पर्श नहीं करते हैं और दूषित जल गंगाजी में मिल जाए तो उसमें आचमन स्नान सब कुछ कर लेते हैं बरसात में सब पानी गंगाजी में जाता है जमुना में जाता है और तो गंगा यमुना में जाने के बाद सब स्नान करते सब आचमन करते कोई दोष नहीं इसी प्रकार से ईश्वर और जीव में इसी प्रकार का भेद है तो भगवान शिव के साथ विवाह हो जाए तो बस बात बन जाएगी पर भगवान शंकर की प्राप्ति बड़ी कठिन है क्योंकि उसके लिए तप करना पड़ेगा और तप तो बड़ा कठिन है काय क्लेशो ही तपाह शरीर को कष्ट देना पड़ता है तब में ये तुम्हारी अति सुकोमलांगी कन्या कठोर तप भला कैसे करेगी और देखो बात तो ये है कि जो बरके लक्षण है वो सब शिवजी में ही घटित होते हैं इसलिए मेरा मन तो ये कहता है नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हारी पुत्री पार्वती के लिए शिवजी के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा पति है ही नहीं उन्हीं से विवाह होगा इसलिए शिव जी की उपासना करनी चाहिए सब मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी आज तो पुरुषोत्तम मास का सोमवार है श्रावण और श्रावण में भी पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तो भगवान श्री हरि हैं और ये श्रावण मास हरिहरात्मक मास कनकेश्वर जी ने कितनी अच्छी बात कही हरिहरात्मक मास है ये अस कही नारद सुमेरे हरे इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहिये न कोहटि योग जप साधे इच्छित फल बिना शिव जी की उपासना के करोड़ों योग जप आदि करने पर भी प्राप्त नहीं होता शिव जी की कृपा से अभिष्ट की प्राप्ति होती है ऐसा कहकर के नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि इनका कल्याण हो जाएगा विवाह हो जाएगा आप संशय त्याग दो ऐसा कहकर के श्री नारजी चले गए बोलो भक्तवत् चल भगवान की जय जय श्री राधे बड़ा सुंदर कवित्र लिखा है पूज बक्सर वाले महाराज जी ने चिंता जन कीजिए उपाय बसला हूँ हर की कृपा से सारे कार्य बन जाऊंगे जे जे दोष वर ने गिर जा के वरमा ही शंकर के अंग एक संग आप पावांगे तो सब शंकर जी के पास मिल जाएंगे नारायण को संपर्क पाए अव गुण गण पाके दिव्यताई सकल सद कहलावेंगे भाग्य उठे जाग करे गिरिजा अनुराग तप अब धर यदि घरिए तो अवश्य अपना होना होंगे इसलिए कोई चिंता मत करो तुम्हारी बेटी उसको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए बोलो भक्तवत् चल भगवान की अब जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो दोष कहे गए नारद जी के द्वारा वो वस्तुतः दोष नहीं है वे गुण ही हैं इसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लें अगुण माने गुण रहित अगुण माने गुण रहित गुण रहित का अर्थ है कि त्रिगुणात्मिका जो माया है उसके तीन गुण हैं सत्व रज और तम भगवान और भगवान का भक्त दोनों ही गुणातीत होते हैं भगवान तो गुणातीत है ही हैं, भगवान के भक्त भी पूर्ण ज्ञानी पूर्ण भक्त गुणातीत होते हैं और फिर ये तो भगवान ही है इसलिए अगुण माने गुणातीत अगुण माने गुणातीत ये गुणातीत होंगे तो गुणातीत होना आप ही बताओ गुणातीत होना दोष है कि गुण ये तो बहुत बड़ी विशेषता है गुणातीत हो जाना गुणातीत उच्चते गुणातीत तो होना बड़ा कठिन है ये गुणातीत तो होंगे और वैसे देखा जाए तो अकारो विष्णु हूं अकार का अर्थ विष्णु है अकार का अर्थ है विष्णु और गुण का अर्थ शील है आकार का अर्थ है विष्णु भगवान नारायण राम कृष्ण नारायण माने अकारो वासुदेव सकार का अर्थ वासुदेव है और गुण का अर्थ शील है आप लोग कहेंगे गुण का शील कैसे है श्री गोविंद राज स्वामी जो श्रीमद वाल्मीकि रामायण के टीकाकार हैं जिन्होंने वाल्मीकि के टीका लिखी क्या नाम है टीका का भूषण भूषण नाम की टीका लिखी है गोविंदराज स्वामी जी ने उसमें गुण शब्द की बड़ी अच्छी वित्पत्ति लिखी है गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीये आश्रित जनई पौनपुण्यन इति गुण सौशील्यम सौशील्य को ही उन्होंने गुण माना है गुण तो बहुत हैं पर गुण है क्या चीज बोले जिस गुण का आश्रित जन बारंबार अनुसंधान करें उसको गुण कहते हैं और वह गुण एक ही है शील किसी व्यक्ति में सारे सदगुण हो पर उसमें शील गुण न हो उसके सारे सद्गुण व्यर्थ हो जाते किसी काम के नहीं न उसके अपने काम में आएंगे न संसार के किसी व्यक्ति के काम में आएंगे और भले ही उसमें कुछ दोष ही क्यों ना है पर उसमें विशेष शील गुण है तो शील गुण के कारण उसके दोष आच्छादित हो जाएंगे और उस शील गुण से ही उसका कल्याण हो जाएगा और उसके शील गुण के कारण अन्यों का भी कल्याण हो जाएगा इसलिए सारे गुणों में शील गुण ही प्रधान है शील कहते किसको है किसको शील कहते है? कोई बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा सबसे बड़ा है उससे बड़े की कल्पना ही नहीं हो सकती है तो इतना बड़ा होगा तो उसका अरे इनके देख लो जो दो चार साल पांच साल दस साल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे कोई ठिकाना नहीं क्योंकि नाशवान शरीर है एक क्षण का ठिकाना नहीं है वे जब इतने बड़े इतने उच्च पदों पर पहुंचने के बाद उनकी इतनी गरिमा महिमा सब बढ़ जाती है तो जो ये तो शाश्वत नहीं है तो कब आएगा कब चला जाएगा कोई पता नहीं भगवान से बड़ा कौन है बताओ अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म शिव शिवविरंचतम शरण्यम शिवजी भी उनकी शरण ग्रहण करते हैं ब्रह्मा जी भी उनकी शरण ग्रहण करते हैं शिवजी भी उनके भक्त हैं ब्रह्मा जी भी उनके भक्त हैं निरंतर उपासना करते हैं उनसे बड़ा कौन होगा तो संसार के छोटे मोटे जो आदमी इतने बड़े हो जाते हैं उनसे मिलना मुश्किल होता है आप मिल सकते हैं चाहे जितने प्रेमी बने रहो आप मिल जाओगे मान लो प्रधानमंत्री आपके सहपाठी हो तो बिना समय लिए बिना उसका जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किए बिना आप उनसे नहीं मिल सकते और जैसे बचपन में उछल कूद करते थे एक दूसरे पर लद पड़ते थे ऐसे वहां के लद के दिखाओ कि हम सहपाठी सखाएं, अभी हमको इसी बार बताए ना सज्जन जी ने कि वो उंगलियां इसलिए किए रहते हैं कि कोई भी वहां उनके विशिष्ट लोगों के पास जाए तो वो ये नहीं देखेंगे तुरंत गोली चला देंगे कोई नहीं कहेंगे कि आप बचपन के मित्र हैं वो नहीं वो नहीं चलेगा तुरंत गोली चल जाएगी इतने बड़े इतने बड़े होने के बाद भी भगवान केवट के सामने अपने चरण फैला देते हैं भैया तू अपने मन की कर ले इतने बड़े होने के बाद भी भगवान गिद्धराज जटायु को अपना पिता कहने में संकोच नहीं करते हैं उसकी अंत्येष्टि करते हैं उसके लिए पिंडदान जलदान करते हैं अरे अंजलि से जलदान तो पीछे किया भगवान ने अपने नेत्रों में जल भर भर के नेत्र के अर्घ से और श्री जटायु जी का तर्पण किया भगवान सवरी के यहां चले गए भगवान ने बंदर भालुओं को अपना मित्र कह दिया ये है शील गुण इसको कहते शील बड़े से बड़े होने पर भी अपने बड़प्पन को भुलाकर दीनहीन छोटे से छोटे के पास चले जाना उसको छाती से लगा लेना इसका नाम है शीलगुण इसी गुण के कारण भगवान भगवान है बड़े तो वे है ही हैं वो हम नकार नहीं रहे लेकिन इतने बड़े होकर हमारे जैसे कलिमलग्रसित दीनहीन जीवों को उन्होंने अपना रखा है ये उनका बड़प्पन है हम अपने कोई भजन त्याग तपस्या से ठाकुर जी को स्वीकृत नहीं है केवल भगवान ने अपने शील गुण से हम सब जीवों को स्वीकार कर रखा है भगवान का शील गुण कैसा है अहो वकी तनका लक्ष्मी जिघानसया पाय दप्य साध ले गति धातृचिता नियमित दयालु शरण नंद्रगे ये भगवंत शिव गई मरन पू गई यहां तक कह दिया सुनु सीतापति शील स्वभाव मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर खे हर खा सीतापति श्री रामचंद्र भगवान के शील गुण का श्रवण करके जिसका मन आनंद से भर न जाए हृदय द्रवित न हो जाए नेत्रों से प्रेमजल न बहने लग जाए शरीर में बारंबार रोमांच न होने लगे ऐसे मनुष्य का भोजन पानी बंद कर देना चाहिए उसको भूख लगे तो खाने के लिए धूल मट्टी उसके सामने धर देना चाहिए राख धर देना चाहिए इसको खा करके जियो तो जियो नहीं तो मर जाओ तुम्हारी तुम्हें जीने का कोई हक नहीं नर खेहर खाओ भगवान का शील गुण है तो आ माने वासुदेव और गुण माने शील गुण माने भगवान श्री हरि का जो शील गुण है वैसा ही शील गुण जिसका हो वो अगुण है अर्थात भगवान श्री हरि का जैसा शील गुण है ऐसा ही भगवान शिव का भी सील गुण है ऐसे ऐसे चरित्र है झाजी भगवान शिव की भी कृपा करुणा के ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि इतने बड़े देवाधिदेव महादेव ने कैसे कैसे दीन हीनों पर अपनी कैसी कैसी कृपा बरसाई। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है गुण ने भी विप्र के ऊपर जैसी कृपा की है हमारी वेर क्यों भय कृपण हमारी बार आप कंजूस क्यों बन रहे हैं जैसे गुणनिधि के ऊपर आपने कृपा की ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें आप लोग कहें गुणनिधि कौन एक ब्राह्मण था उसका नाम तो था गुणनिधि, निधि पर वो दुर्गुण था गुणनिधि नहीं था वो महादुर्गुण था संसार के सारे एव सारे कुलक्षण दुर्गुण उसी व्यक्ति में थे और अंत में माता पिता ने उसको घर से निकाल दिया ब्राह्मण बालक है पढ़ा लिखा नहीं विद्वानी और ऐव सब दुनिया के उसी में ऊट पटांग सब दुनिया की कोई ऐसा पाप नहीं जो उसने न किया हो अब वो बेचारा जंगल में भटक रहा था अब खाने पेट तो सबके पीछे भगवान ने लगा दिया तो चोरी करके अपना काम चला एक दिन कुछ खाने पीने को मिला नहीं हो सकता है सावन का ही सोमवार रहा हो पता नहीं पक्का तो उसने सोचा कि चलो और तो कुछ मिलेगा नहीं शिवजी के मंदिर में घंटा होता है शंकर जी के मंदिर में चोरी का कोई काम नहीं वहां कोई सोने चांदी का काम तो है नहीं दरवाजे खुले रहते भोले बाबा के हमेशा ही तो और तो कुछ नहीं है लेकिन शिवजी के मंदिर में घंटा तो मिलेगा कम से कम चोरी के लिए अब वो गया उसने देखा अब अंधेरे में दिखे नहीं घंटा कहाँ है रात का समय उसने अपना ही कपड़ा फाड़ा और तो कपड़ा फाड़कर उसको जलाया मंदिर के गर्भगृह में प्रकाश हो जाए इसके लिए तो कपड़ा जलाया तो प्रकाश में दिखाई पड़ गया कि शिवजी की पिंडी के ऊपर ही घंटा लटका है और ये बोले तो बहुत खतरनाक जगह यहाँ कैसे जाए तो कोई उपाय न देखकर वहाँ कोई कुर्सी सीढ़ी तो थी नहीं शिवजी की पिंडी पर ही चढ़ गया और चढ़ के दोनों पैर आप लोग ऐसा मत करना ये कथा सुन के जैसे ही शिवजी के ऊपर दोनों पैर रख के चढ़ गया और चढ़ के घंटा खोलने लग गया तो भगवान शंकर का डमरू बज उठा बोले विप्रा वर मागो वरम रूही महाराज हमने तो कोई काम किया नहीं हम तो आपके मंदिर में चोरी करने आए आप कैसे बरदान मांगने को कह रहे हैं अरे बोले कोई एक लोटा जल चढ़ाता है कोई आग धतुरा चढ़ाता है कोई अक्षत चढ़ाता है कोई बिल्व पत्र चढ़ाता है तुम कितने उच्च के भक्त हो श्रावण मास में तुमने अपने आप को ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया इससे उत्तम और क्या होगा ब्राह्मण रोने लग गया प्रभु आप निश्चित आशुतोष है आपसे बड़ा दयालु कौन होगा भगवान आपने अपराध को भी अपराध न मान भक्ति मान लिया अब हम हैं तो ब्राह्मण पर हमने बहुत दुष्कर्म किए हैं अब हमको चोरी न करना पड़े भगवान ने कहा कि तुम जाओ इस शरीर की अवधि को तो पूरी करो अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी अगला जन्म तुमका तुम्हारा कुबेर के रूप में होगा ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम धनाध्यक्ष कुबेर बनोगे पांच लोकपालों में एक लोकपाल हो और मेरे सखा माने जाओगे मेरे प्रिय पार्षद बनोगे तो जो चोरी करता था उसे उन्होंने दूसरे जन्म में कुबेर बना दिया और अपना मित्र बना लिया ये है शील गुण और भी तमाम बातें तो अगुण अगुण माने आ माने वासुदेव गुण माने उनका शील गुण वासुदेव का जो शील गुण है ऐसा ही शील गुण शिव जी में है इसलिए वे अगुण हैं। क्योंकि जैसे भक्त गुणातीत होता है भगवान गुणातीत तो भक्त गुणातीत भगवान शीलवान तो भगवान का भक्त भी शीलवान हमारे महाराज जी कहते थे भक्तमाली जी महाराज कि भक्त में भगवान के समस्त गुण आविर्भूत हो जाते हैं वो तो निरंतर भगवान का चिंतन करता है तो चिंतन करते करते भगवती गुण भक्त में अवतरित हो जाते हैं और आगे महाराज जी बोलते थे महाराज जी कहते थे यदि भक्त में भगवान के गुण अवतरित नहीं हुए तो भक्ति कच्ची है अधूरी है सत शिष्य होगा तो गुरुदेव के सारे सदगुण शिष्य में आ जाएंगे शिष्य में गुरु के गुण नहीं आए इसका मतलब है शिष्यता अधूरी है सेवक में सेव्य के गुण आने चाहिए सेव्य के गुण सेवक में नहीं आए इसका मतलब है कि सेवा में कुछ कहीं न कहीं कचाई है न्यूनता है तो अगुण और अमान अमान माने एक अर्थ तो अमान माने है कि मान सम्मान की भावना से रहित शून्य क्योंकि जो देह में स्थित हैं, जिनको देहाध्यास है उनको सपमान सम्मान अपमान आदि की अनुभूति होती है और जो देहात्म भाव से ऊपर उठे हुए हैं वो तो अमान ही होते हैं अमान ही मान दो मान्य लोकस्वामी स्वामी तो भगवान शिव अमान हैं, अर्थात उनको सम्मान अपमान में भेद नहीं है वो उससे ऊपर उठे हुए हैं यह भी दोष नहीं गुण है और आ माने वासुदेव और मान माने आदर वासुदेव स्वयं जिनका आदर करें ऐसे ये आदर के पात्र हैं माने भगवान के द्वारा भी पूजित सम्मानित हैं और मातुपितु हीना मातुपितु हीना का अर्थ है कि इनके न माता है न पिता है जो स्वयं ही पिता माता हो जगत करु वंदे पार्वती परमेश्वर तो उनका पिता माता कौन होगा संतों में एक विनोद प्रचलित है पूरे शंकर जी का जब ब्याह भया तो मंडप को कर्म की सारी विधि पंडित लोग करा रहे थे ऋषि लोग करा रहे थे तो उसमें कन्या पक्ष बर पक्ष सबका साखोचार होता है बोले भैया दुल्हा जी के बताओ कुल गोत्र सब बताओ माता पिता बताओ बोले बाबा का बताओ दुल्हा जी के बाबू का नाम सोलो भक्त वत्सल भगवान की इनके पिताजी का नाम ब्रह्मा जी सक पका गए बोले वैसे तो अब हम क्या कहें पर सृष्टि के क्रम में हमारे भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं इसलिए चलो कर्मकांड की विधि पूरी करने के लिए मान लो कि ये हमारे बेटा हैं हम बाप हैं बोले फिर चलो बाप के बाप का नाम बताओ दुल्हा बाबा का पितामा का नाम बताओ बोले ये नारायण भगवान है ये इनकी नाभि कमल से हम प्रकट हुए हैं तो ये बाबा हैं तो चलो ठीक है पर बाबा का नाम बताओ बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अब नारायण भगवान क्या बता मैं ब्रह्मा जी नारायण भगवान सब चुप हो गए शंकर जी बोले हम बता सकते है? बोले हाँ बोले भाले बोले हम बता सकते हैं बोले इनका बाप हमको मान लो बोलो भक्तवत्सल भगवान की अरे बोले बाजी भाई, भाई आपको अपना कर्मकांड आगे बढ़ाना है काम रुक रहा है मान लो बाप हमको मान लो भैया इनका माता पिता कौन निर्धारित करेगा ये तो अजन्मा है नहीं इनका वे स्वयं ही सबके पिता माता हैं। भला उनका पिता माता कौन होगा और उदासीन है शरीर संसार से उदासीन हुए बिना भजन नहीं बन सकता और भगवान शिव निरंतर भजन करते हैं इसलिए उदासीन हैं और सब संशय क्षीणा सब संसय क्षीणा माने लापरवाह नहीं है तब कैसे हैं बोले भिद्य ते हृदय ग्रंथी छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते कर्माणि कर्माणी दृष्ट ए जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है अंतकरण में तो अविद्या की गांठ खुल जाती है भिद्य ते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व सारे संशय समाप्त तो हो जाते हैं और संपूर्ण कर्म राशि क्षीण हो जाती है जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की तो निरंतर भगवान का अनुभव करने वाले आत्म रूप में भगवान शिव वे सब संशय छीना क्योंकि छिदे सर्व संशया इसलिए कोई दोष नहीं वे सब के सब गुण है अब पार्वती जी को कैसे कहा जाए कि तुम तपस्या करो तो श्री पार्वती जी की बात विचार करके मैना जी बड़ी दुखी हैं और उस समय श्री मैना जी ने कहा कि जो घर वर कुल होई अनुपा करी विवाह सुता अनुरूपा हमारी कन्या के योग्य घर भर और कुल पुत्ता मिल जाए तो विवाह करो नहीं तो हमको कोई भार नहीं है बेटी तुम्हारी ही रह जाए वही अच्छा है क्योंकि कंत उमा प्राण प्यारी मेरी बेटी उमा मुझे प्राणों से अधिक प्यारी है अब यहाँ एक बड़ी सुंदर बात हिमालय कह रहे हैं कि संत की बाणी झूठी नहीं होती नारी जी कह गए तो बात तो सत्य होगी लेकिन हमें शोक का कोई कारण नहीं हमें शोक नहीं करना चाहिए क्यों ये है भारतीय दर्शन इसको कहते हैं भारतीय दर्शन विकट परिस्थिति में हमारे पूर्वज चिंतित ना होकर उसका क्या समाधान खोजते थे ये हमें सीख लेनी चाहिए क्या कह रहे हैं हिमालय जी प्रिया सोच परिहर हू सब सुमी रहू श्री भगवान पार्वती ही ही निर्मय कल्याण शोक का त्याग करके भगवान का स्मरण करो क्योंकि जिन भगवान ने पार्वती को प्रकट किया है उन्हीं भगवान ने पार्वती के योग्य वर को भी प्रकट अवश्य ही किया होगा तो हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं हरिम जगाम शरण मुत्पाता गंकिता भगवान की शरण हो जाओ भगवान का चिंतन करो हाँ आपका ज्यादा प्रेम बेटी से है तो उसको ऐसी सिख दो कि उसके मन में तपस्या करने की बात आए महाराज मैना जी के मन में ये साहस नहीं बटोर पा रही थी वो किम कैसे इनको तपस्या के लिए कहें इतनी सुकमारी मेरी प्राण प्यारी बेटी एक दिन की बात है भगवती श्री पार्वती ने आकर के अपनी माँ की गोद में बैठकर कहा माँ हमने एक स्वप्न देखा है उस स्वप्न में एक बड़े सुंदर गौर ब्राह्मण को देखा है और वो गौर ब्राह्मण हमको तपस्या की आज्ञा दे रहा है और ये कह रहा है की नारी ने जो कहा है उसे तुम सर्वथा सत्य मानकर तप में लग जाओ ये तुम्हारी जो तपस्या है ना तुम्हारे माता पिता के दुख को दूर करेगी और तप ही सुख देने वाला है तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तपस्या के बल से विष्णु भगवान पालन करते हैं तपस्या के बल से शंकर जी संहार करते हैं तपस्या के बल से शेष जी मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं सब कुछ तप के ऊपर आश्रित है इसलिए तुम तप करो और माता भगवती पार्वती तपस्या के लिए चल पड़ी उसी समय इनका नाम उमा पड़ा ऐसा पुराण में लिखा उमय में है मामा ने नहीं माता पिता ने कहा ऊ माँ मैंने तुम इतनी को बलांगी हो बन में मत जाओ पर वो बन में चली गई उमा नाम पड़ गया ऐसा पुराण में लिखा है माँ निषेधात्मा है और पार्वती जी ने कठोर तप आरंभ कर दिया बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय अब यही आज का प्रसंग पूर्ण होता है एक ठिकाने पर प्रसंग को पहुंचाना था तो हमने पहुंचा दिया अब कल शंकर जी का विवाह होगा बहुत सुंदर विवाह होगा बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय एक पद है श्री विद्यापति जी का भगवान शिव का आज सोमवार है तो वो पद हम गुनगुना लेते हैं और अब हमें तो धुन आती नहीं है हम कुछ इधर उधर भटके तो सीता शरण जी हैं और श्री मदन बाबा जी है वो संभाल लेंगे है? ये महाकवि मैथिल श्री विद्यापति जी ऐसे भाग्यशाली श्रेष्ठ महान भक्त भए हैं कि उगना के रूप में साक्षात भगवान शिव ने लंबे समय तक उनके निकट रहकर उनकी सेवा की है भगवान शिव उनके सेवक बन कर के रहे केवल इसी लोभ से कि इनके साथ रहकर हमें सत्संग मिलेगा ये भगवान के पद सुनाएंगे चर्चा सुनाएंगे इसी लोभ ऐसी शंकर जी एक बार उनको प्यास लगी विद्यापति जी जंगल में कहीं पानी नहीं था सेवक उगना से कहा जल ले आओ वो तो थोड़ी दूर गए जल तो वहाँ था ही नहीं आसपास। तो जटा में से तुरंत गंगा जी का जल लिया पिला दिया अरे ये तो गंगा जल है ये कहाँ से आया यहाँ तो पास में कोई जल का स्रोत ही नहीं बहुत प्रार्थना किया तो शिव जी अपने रूप में प्रकट हो गए बोलो शंकर भगवान की जय बोले मैं तो बड़ा अभागा हूं अपने आराध्य से अपनी सेवा ली नहीं हम तो प्रसन्न होकर तुम्हारे साथ हैं और ऐसे ही रहेंगे हम सेवक बन के ही बस ये बात है कि किसी के सामने इस भेद को खोल मत देना बस तुमने हमको समझ लिया और तो हम तो तुमको समझते ही हैं। अब शंकर जी की सन्निधि के लोभ से उन्होंने इस बात को पचा लिया अपने भीतर लेकिन लंबे समय के बाद एक घटना घटी घर में किसी कार्य के ऊपर विद्यापति जी की गृहणी बड़ी रुष्ट हुई और सारा रोष उन्होंने सेवक पर उतारा उगना के ऊपर अरे तू मनमाना करता है यो बिगाड़ दिया त्यो बिगाड़ दिया वो इतनी नाराज हुई कि लकड़ी चूल्हे की खींच के मारने के लिए दौड़ी मारी नहीं पर लकड़ी चूल्हे में जलती हुई लकड़ी खींच के मारने के लिए दौड़ी तो इनके अरे क्या कर रही भगवान साक्षात भगवान शिव हैं बस शिवजी जी अंतर्धान हो गए इसके बाद तीव्र विरह उनके मन में हुआ है शिवजी ने कहा हम तो फिर सेवक के रूप में आने के लिए तैयार हैं उनके दुख का शमन किया बड़े सुन्दर सुन्दर पद हैं कठने हरव दुख मो हे भोला ना से छूटकर भगवत प्रेम को प्राप्त करके कृतार्थ होगा हो और सुखी हो जाएगा सामग्री हमारे पास थे हम क्या दे सकते आपको पर आप कितने शील गुण से युक्त हैं आप कितने करुणामय हैं आप कितने दयालु हैं बहुत सरल सामग्री से आप प्रसन्न हो जाते हैं अक्षत चा कर रहे थे कहीं बाहर उड़ रहे होंगे इसलिए दर्शन नहीं हो रहा है लेकिन आज उनका दर्शन हुआ शास्त्री जी का भी बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ तो बहुत बढ़िया है एक बात हम निवेदन करने कल हम तुलसी अर्चन में नहीं रहे तो बहुत से प्रेमी धीरे से खिसक गए भैया पुरुषोत्तम मास है उसमें भी श्रावण मास है और यहां सवा लाख से अधिक शालिग्राम भगवान यहां विराज रहे हैं और इस महीने में आप एक हजार भगवान के नाम लेकर भगवान को तुलसी अर्पित करेंगे इस अक्षय पुण्य से अक्षय लाभ से आप वंचित क्यों हो रहे हैं तो मेरी प्रार्थना है आप लोग वंचित ना हो हमारी थोड़ी बाध्यता यह है कि हम आ, इच्छा तो हमारी होती कि हम यहीं बैठे रहें लेकिन कुछ औषधि आदि लेने का क्रम एकदम छूट जाता है आगे का क्रम और आगे भी फिर व्यस्तता है तो इस कारण से हमको न चाहते हुए भी जाना पड़ता है पर आप सबके द्वारा निवेदित तुलसी हम अपने हाथ से भगवान शालीग्राम जी को अर्पित करते हैं तो इसलिए लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक किसी को विशेष बाध्यता हो तो चला जाए कोई बात नहीं बाकी अधिक ऐसी आप लोग यहाँ विराजमान होकर ये अब कितने दिन और बकाया है समय ऐसी जल्दी जल्दी बीत रहा है आप लोग तुलसी चढ़ा लें बहुत अच्छा हमारे प्रतिनिधि के रूप में श्री धनंजय दास जी बैठ करके हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए सहस्त्रार्चन भी देवार्चन भी यही कर रहे हैं तो तुलसी अर्चन भी ये कर लेंगे आप लोग जरूर तुलसी अर्चन का लाभ ले आरती श्री रामायण गलित आत्मावंदनम पात्रमधे सतम तोय भ्रात के केशवोपरी अंगलग्नमुष्यां सर्व पापं प्रभोहती मंत्रपुष्पाजलि हरि ओं जजने नज्ञ मजंतस्ता धर्मा प्रथुम सन्नो देहनाक चंद्रशत्र पूरे साध्यासवा सुसुगपुष्प्प्पा यहाद्दवान्न चुष्पाजलिर्मया दत् गृहा परेशर नमः ग्रंथाधिष्ठाश्री सीता चरणकमलु मंदपुष्प्प्पाजलिमर्पयाम नमस्क नीलाजश्रियाम कोमलांग सीता सरोम वागू महासायकुचाप नमा राम रघुवंशनाथ बुन वृंदवन विहारी लागन की